संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व श्री कृष्ण का नारद जी द्वारा सिंध्या के प्रति कहे हुए अनेकों राजाओं के दृष्टांत सुनाकर राजा युधिष्ठिर को समझाना वैसम जी बोले राजन ब्यास जी का यह उपदेश सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कुछ भी नहीं कहा उन्हें चुप देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा माधव धर्मराज युधिष्ठिर बंधुओं के शोक से अत्यंत पीड़ित हैं ये शोक सागर में डूबे जा रहे हैं आप उन्हें ढाणस बंधाइए अर्जुन के इस प्रकार कहने पर कमल नयन श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर के पास जाकर बैठ गए धर्मराज श्री कृष्ण की बात टाल नहीं सकते थे क्योंकि बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति उनकी अर्जुन से भी बढ़कर प्रीति थी तब श्री श्याम सुंदर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वचनों से प्रसन्न करते हुए कहा राजन अब आप शोक न करें यह आपके शरीर को सुखाई देता है जो लोग इस नड़ांगण में मारे गए हैं उनका मिलना तो अब संभव है ही नहीं जिस प्रकार जगने पर स्वप्न में प्राप्त होने वाले सब लाभ व्यर्थ हो जाते हैं, प्रकार इस महायुद्ध में जो छत्री मारे गए उन्हें तो तुम गए हुए ही समझो उन सभी ने बड़े बड़े वीरों के साथ लोहा लेकर अपने प्राण त्यागे हैं शस्त्रों से मारे जाने के कारण वे सब स्वर्ग को ही गए हैं आप उनके लिए शोक न करें वे सभी बड़े सूर्वीर छात्र धर्म में तत्पर रहने वाले और वेद वेदांगों के पारदर्शी थे उन्होंने वीरों के योग्य उत्तम गति पाई है इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता न करें इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूं। एक बार राजा संजय पुत्र शोक में डूबे हुए थे उस समय उनसे श्री नारद जी ने कहा संजय सुख दुख से तो मैं तुम और सारी प्रजाओं में से कोई भी छूटा हुआ नहीं है इसलिए इसके लिए क्या शोक किया जाए तुम अपने शोक को शांत करो और मैं जो बात कहता हूं उस पर ध्यान दो यह प्राचीन राजाओं का बड़ा मनोहर प्रसंग है इसे सुनने से क्रूर ग्रहों का समन होता है और आयु की वृद्धि होती है राजन हम लोग सुनते ही हैं कि राजा सुहोत्र मर गया वह बड़ा ही अतिथि सेवी इंद्र ने एक साल तक उसके राज्य में सुवर्ण की वर्षा की थी उसके राज्यकाल में पृथ्वी का वसुमती नाम हो गया था। था। नदियों में भी उस समय ही बहता इंद्र ने उसके कछुए, केकड़े, नाके मगर और को भी सोने का कर दिया था राजा सुहोत्र ने उस सारे सुवर्ण को कुरजांगल देश में इकट्ठा कराया और एक भारी यज्ञ का आयोजन करके उसे ब्राह्मणों को दे दिया संजय वह अर्थ धर्म का मोक्ष चारों ही में तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ था और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यवान थाजय उसी नर के पुत्र शिव के मरने के बाद भी हमने सुनी ही है प्रजापति ब्रह्मा जी भी राज्य का भार संभालने में उसके समान किसी दूसरे भूत या भावी राजा को नहीं समझते थे तुम्हारा पुत्र तो न दक्षिणा देने वाला था और न यज्ञ करने वाला तुम्हारी तथा तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा तो वह अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों बातों में बढ़ बढ़कर बढ़ चढ़कर था किंतु वह भी मर ही गया इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक न करो दुष्यंत के पुत्र भरत ने हजार अश्वेध और सौ राजसु यज्ञ किए थे वह भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र के अर्थाद चारों बातों में बढ़ा चढ़ा था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 कोई भय नहीं था। स्त्री और पुरुषों की सहस्त्रों वर्ष की आयु होती थी विवाद तो स्त्रियों में भी नहीं होता था पुरुषों की तो बात ही क्या स्वेच्छानुसार आचरण करने वाले एवं सत्यवादी थे जब तक उन्होंने राज्य किया वृक्ष सर्वदा फल फूलों से लदे रहे और गौवे दोहिनी भरकर दूध देती रही उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले दस अश्वेध यज्ञ किए थे जिनमें अपने आने जाने के लिए किसी को भी रोक टोक नहीं थी महाबाबू राम नित्य नौ यौवनशाली श्याम वर्ण अरुणनयन अजान बाहू सुंदर मुख वाले और सिंह के समान कंधों वाले थे उन्होंने ग्यारह हजार वर्षों तक अयोध्या का राज्य किया जब वे भी प्रलोक सिधार गए तो तुम्हारे पुत्रों की तो बात ही क्या है तुम उसके लिए शोक न करो हम सुनते हैं राजा भगीरथ भी नहीं रहा उसने करते समय के आभूषणों से लदी हुई लाख कन्याएं दक्षिणा दान कर दी थी उनमें से प्रत्येक कन्या रथ में बैठी हुई थी प्रत्येक रथ में चार चार घोड़े थे और उनके पीछे सुवर्ण तथा कमल की मालाओं से विभूषित सौ सौ हाथी थे एक एक हाथी के पीछे हजार हजार घोड़े चल रहे थे तथा एक एक घोड़े के पीछे हजार हजार गाँव प्रत्येक गौ के साथ एक एक हजार भीड़ और बकरियां थी तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी उनकी पुत्री होकर प्रकट हुई थी। इसे से वे भागी कहला, कहलाई। इन्तु देखो, वे भागीरथी कहलाई, देखो भी मर ही गए। इसलिए अपने पुत्र के लिए तुम शोक न करो सिंजय सुना जाता है राजा दिलीप भी जीवित नहीं रहे उनके महान कर्मों का तो ब्राह्मण लोग अब तक बखान करते हैं उन्होंने जब यज्ञानुष्ठान किया था तो देवताओं ने प्रत्यक्ष होकर उसमें भाग लिया था। उनके उनके यज्ञ पात्र और और भी सोने के के थे, तथा यज्ञोत्सव में हजार देवता और गंधर्वों ने सातों स्वरों अनुसार नृत्य किया था जिन लोगों ने उन सत्यवादी महात्मा दिलीप का दर्शन किया था वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे उनके राजमहलों में वेद ध्वनि धनुष की प्रत्यंसा की टंकार और याचकों का कोलाहल ये तीन शब्द कभी बंद नहीं होते थे किंतु मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो योनाश के पुत्र राजा मानधाता भी मर ही गए उनके पिता ने भूल से यज्ञ का अभिमंत्रित जल पी लिया था इसी से उन्होंने पिता के उधर से ही जन्म लिया था वे बड़े ही वैभवशाली और त्रिलोक विजयी थे उनका रूप साक्षात देवताओं के समान था उन्हें राजा युवनाशु की गोद में लेटा देखकर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 यह बालक बड़ा ही धर्मात्मा सूरवीर और युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी हुआ। इसने राजा अंगार मरुत अंग और को भी परास्त कर दिया सूर्य के उदय स्थान से लेकर अस्त होने के स्थान तक सारा देश राजा मानधाता के ही अधिकार में था उन्होंने सौ अश्वमेध और सौ राजस्व यज्ञ किए थे तथा दस योजन लंबे और एक ऊंचे सोने की बनाकर तो तो जय नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश अब नहीं रहे हैं यह बात भी सुनी ही जाती है उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ करके ब्राह्मणों का ऐसा सत्कार किया था कि वह उनकी सराहना करते हुए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 उसके एक लाख रानियां थी उनसे उसके दस लाख पुत्र बने हुए थे प्रत्येक राजकुमार को सौ सौ कन्याएं विवाहित थी प्रत्येक कन्या के पीछे सौ सौ हाथी थे और एक एक हाथी के साथ सौ सौ रथ थे एक एक रथ के पीछे सौ सौ घोड़े थे और एक एक घोड़े के पीछे सौ सौ गायें थी इसी क्रम से एक एक गौ के पीछे सौ सौ भेड़े दहेज में मिली थी किंतु महाराज शशबिंदु ने एक असुमेध यज्ञ में यह सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था तुमसे तो वह राजा अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों बातों में बढ़ा चढ़ा था वह भी मृत्यु के मुख में चला भी गया इसलिए तुम यह पुत्र शोक त्याग दो संजय अमृत रया के पुत्र गए के मृत्यु के विषय में भी हम सुनते ही हैं। एक बार यज्ञ में अग्निदेव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा तब गये ने कहा अग्निदेव आपकी कृपा से मेरे पास अक्षय धन हो धर्म में मेरी अमावस्या और चातुर्माच में अनेकों बार अश्वेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और हजार वर्ष तक ही नृत्य प्रति प्रातःकाल उठकर एक एक लाख गौवे और सौ सौ खतर ब्राह्मणों को दान किए किंतु अंत में काल के उन्हें भी काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक त्याग दो राजन इक्शुआकों के वंश में उत्पन्न हुए राजा सगर अब संसार में नहीं है यह हम सुनते ही हैं इनके साठ हजार पुत्र थे जो उनके पीछे पीछे चलते थे अपने बाहुबल से उन्होंने इस पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित किया था और हजार अश्वमेध यज्ञ करके देवताओं को तृप्त किया था उन यज्ञों में उन्होंने ब्राह्मणों को सोने का महल दान किए थे। उन्होंने समुद्र सारी इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक करो। न करो संजय वे इनके पुत्र राजा पृथ्वी का देह भी आज नहीं है महर्षियों ने महान ध्वन के बीच में इनका राज्यभिषेक किया था और यह सोचकर ये सब लोगों में धर्म की मर्यादा प्रथित स्थापित करेंगे इस प्रकार प्रजा का रंजन करने ही वे राजा कहलाए जिस समय वे राज्य करते थे पृथ्वी बिना जोते ही धान्य उत्पन्न करती थी औषधियों के पुट पुट में रस था और सभी गोहनी भर कर दूध देती थी मनुष्य निरोग पूर्ण काम और निर्भय थे वे इच्छानुसार खेतों या घरों में रहते थे जिस समय राजा समुद्र के पास जाते थे उसका जल स्थिर हो जाता था और नदियां बहना बंद कर देती थी उन्होंने एक अश्वमेध महायज्ञ करके उसने ब्राह्मणों को सोने के इक्कीस पर्वत दान किए थे किंतु अंत में उन्हें भी काल का ग्रास बनना पड़ा इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक छोड़ दो इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी ने पूछा राजन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 पुत्र के सांस मेरा समागम हो जाए नारद जी बोले राजन महर्षि पर्वत ने तुम्हें सुवर्न श्थिवी, सुवर्न श्थिवी नाम का पुत्र दिया था, वह तो अब नष्ट हो चुका, इसके स्थान पर मैं तुम्हें हजार वर्ष तक जीवित रहने वाले हिरण्यनाभ नाम का दूसरा पुत्र देता हूं श्री की यह बात समाप्त होने पर नारद जी ने भी उनके कथन का अनुमोदन किया और राजा जुधिष्ठिर को सुवर्णी का सारा चरित्र सुनाकर कहा कि राजन जब सिंजय ने अपने मृत पुत्र को जीवित करने के लिए बहुत आग्रह किया तो मैंने उसे सजीव कर दिया इससे उसके माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई कालांतर में पिता का स्वर्गवास होने पर सुवर्ण शिवी ने ग्यारह सौ वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया इसके बाद वह स्वर्ग से धारा धर्मराज अब तुम भी अपने हृदय का संताप दूर कर दो और श्री कृष्ण एवं व्यास जी की कथनानुसार